भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार उपनिषदों का वर्गीकरण ब्राह्मण तथा यद्यपि वेद एक है किंतु क्रिया के भेद से ये चार भिन्न भिन्न भिन प्रकार के हुए प्रत्येक मंत्र का उसी आधार पर संकलन हुआ और उसके वाच आचार्य भी भिन्न भिन्न हुए शिष्य लोग भी भिन्न भिन्न हुए प्रत्येक वेद की एक प्रकार से अपनी स्वतंत्र परंपरा चल पड़ी प्रत्येक परंपरा में भिन्न भिन्न विचार व्यवहार आचार उपासना सभी बातें भिन्न भिन्न हो गई यद्यपि परम लक्ष्य एक ही है यहाँ तक जाने का मार्ग भी एक ही है तथापि उस पर ब्रह्म परमात्मा के अनंत रूप होने के कारण अनंत प्रकार से भक्तों की दृष्टि उन पर पड़ी अतएव दार्शनिक धार्मिक तथा सामाजिक हर बात में ऋग्वेदीय सामवेदीय यजुर्वेदीय तथा अथर्वेदी विभाग हो गए न केवल कर्म कांड में अपितु ज्ञान कांड में भी दृष्टि भेद हो गए अतएव ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों की तरह ऋग्वेद के आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विचार वाली उपनिषदें ऋग्वेदी उपनिषद कही जाने लगी इसी प्रकार सामवेदी यजुर्वेदी तथा अथर्व उपनिषदों का भी वर्गीकरण हो गया इसी परंपरा के अनुसार ऐतरेय तथा उपनिषद है, याकेन तथा कट, तथा वारुणी महानारायण मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेदी बृहदारण्य तथा ईशावास्य शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद है। अथर्व हैं। अथर्ववेद की लगभग सत्ताईस उपनिषदे हैं जिनमें मुंडक प्रश्न मांडुक्य तथा जाबाल विशेष महत्व की है परंपरा से अनेक उपनिषदों के होने पर भी केवल ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य, तैत्रिय मांडुक्य तैत ऐत्र ये ही दस मुख्य एवं प्राचीन उपनिषदें मानी जाती है समय साक्षात या परंपरा के से एकमात्र तत्व ब्रह्म का प्रधान रूप से वर्णन है इसी प्रकरण में इन दस उपनिषदों का सारांश अति संक्षेप में कह देना अनुपयुक्त न होगा ईश उपनिषद का पूरा नाम ईशावास्य है के के नामकरण किया गया है इसमें केवल अठारह मंत्र हैं। दर्शन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञानोपार्जन के साथ साथ कर्म करने की भी आवश्यकता है इस विषय का प्रतिपादन ईश है यही मत ज्ञान कर्म समुच्चयवाद के नाम से बाद को प्रसिद्ध हुआ है वस्तुता भारतीय दर्शन में इसी विचार का प्राधान्य है केन उपनिषद में ब्रह्म की महिमा का वर्णन है ब्रह्म का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता ब्रह्म की शक्ति से सभी देवताओं में शक्ति आती है ब्रह्म ही सर्वव्यापी एकमात्र तत्व है कठ बहुत रोचक तथा महत्वपूर्ण उपनिषद है यमराज तथा नचकीता के संवाद से आत्मज्ञान की महिमा संसार के विषयों की तुक्षता आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिष्य की परीक्षा तथा अंत में आत्मज्ञान का उपदेश एवं आत्मा के स्वरूप का निरूपण ये सभी विषय बहुत ही रोचक तथा सरल मंत्रों के द्वारा इसमें वर्णित है किसी न किसी रूप में इसके बहुत से मंत्र गीता में पाए जाते हैं प्रश्न उपनिषद गुरु शिष्य संवाद के रूप में है सुकेशा सत्यकाम सौरियाणी कौशल्य वैदर्भी और कबंधी ये ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु पिपलाद ऋषि के समीप हाथ में समिधा लेकर उपस्थित होते हैं और उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं जो परंपरा से या साक्षात ब्रह्म ज्ञान के संबंध में है आचार्य सभी प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देकर शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं मुंड उपनिषद को मुंडक भी कहते हैं इसके मंत्र बहुत रोचक और सरल हैं इसमें सप्रपंच ब्रह्म का निरूपण है अनेक लौकिक दृष्टांतों के द्वारा ब्रह्म के सर्वव्यापी होने का वर्णन इस उपनिषद में बहुत ही युक्तिपूर्ण और मनोहर है मांडुक्य सबसे छोटी उपनिषद है इसमें मनुष्य की चारों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुसुप्ति तथा तुरय का वर्णन है समस्त जगत प्रणव से ही अभिव्यक्त होता है भूत भविष्यत एवं वर्तमान सभी इसी ओंकार के रूप हैं आत्मा के चार पाद हैं जिनके नाम जागृत स्थान स्वप्न स्थान सुसुप्त स्थान तथा प्रपंचोप समस्थान है प्रथम में प्रज्ञा बहिर्मुखी है दूसरे में अंतर्मुखी तथा तीसरे में एकीभूत प्रज्ञान आनंदमय है और चेतोमुख है चतुर्थ वर्णन करना असंभव है न अंतर्मुखी न बहिर्मुखी न दोनों न प्रज्ञान घन और न प्रज्ञा है एवं न अप्रज्ञा है इस अवस्था में सभी शांत हैं इसे ही शिवम अद्वैतम आदि शब्दों के द्वारा वर्णित किया गया है